ृ देवा भद्रं पश्येम क्षेत्र स्थिर अथर्वेदी मांडव्यिकि का अद्वैत प्रकार के पच्चीसवें कारिका पर विचार चल रहा है भाष्य हो गया था टीका के साथ है इस कारिका में ईशाभाषी परिषद के छह मंत्र और बृहता परिषद के एक मंत्र लेकर के विचार है कोवीयत जनक आदि को का मंत्र है साकल्य ब्राह्मण में वहां का मंत्र है अंतिम मंत्र है साकल्य ब्राह्मण का अंतिम मंत्र है वो कोवीयत जाते वन जायेते जनेत पुनः आनंदम विज्ञान ब्रह्म रात धातुपरायण तिष्ट मानस तद का ऐसा मंत्र है साफल्य ब्राह्मण का अंतिम मंत्र है कारण का निषेध करता है मंत्र जिस अविद्या के द्वारा जो जात हुआ है उत्पन्न हुआ है अविद्या के कारण का, कालांतर में अविद्या जब नष्ट हो जाती है फिर उसको उत्पन्न होने का साधन नहीं रहता <im gospel> जाते न जाएते ऐसा बोलता दिखता है उत्पन्न हुआ जैसा कि तो वास्तव में उत्पन्न नहीं होता रज्जु में जो सर्प होता है जाते नजा आते है दिखता है उत्पन्न हुआ लगता है तो वास्तव में उत्पन्न होता ही नहीं अविद्या नाश होने पर कहा से उत्पन्न हो रहा हो सकता जाते वजायते जिस अविद्या के कारण से उत्पन्न हुआ दिखाई पड़ता था उस अविद्या के नाश होने पर निवृत्त होने पर फिर कौन पैदा करेगा उसका जन ग ही नहीं कोई फिर दोबारा पैदा होनी चाहिए आनंदम विज्ञानम ब्रह्मा विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा जो विज्ञान स्वरूप है आनंद स्वरूप ब्रह्मा है रातर धातु परायरम धन देने वाले के परम गति है धन देना वाला धन देने वालों के लिए परम गति होता है आनंद विज्ञान ब्रह्म धन माने कौन सा धन मान कर्म फल का परित्याग जो करता हो तो मोक्षाभिलाष होगा कर्मफल का परित्याग करता है उसको परायण मिलेगा परम गति देने वाला है वो काम कर्म जितने भी थे निष्काम भाव से कर्म करने वाला होता है कर्म फल दाता, उसके लिए निष्काम कर्म करने वाला कर्मफल चाहता नहीं है दे दिया कर्मफल दाता है वो इसलिए उसको परायण हो जाता है ऐसा श्रुति है प्रत्याय श्रुति तो भाष्य एक बार हो गया था ठीक आगे साथ देखना है अंधम तम इत्यादि भाष्य हो गया था आगे, ठीक है, ठीका सम्भुति मंत्रार्धे न आद्य न उत्तरार्धे नया कहते हैं देखो ईशावास्यो उपनिषद के जो छह मंत्र हैं अंधम तम प्रवेश उपास यहाँ से लेकर ये संभूतिम सम्भूतिम्द विनाशमचा स्तुत तो तो वह सह यहाँ तक के जो छह मंत्र आते हैं माने नवम मंत्र से चतुर्दश मंत्र तक आवासीय पर उन मंत्रों का आगे पीछे करके अर्थक्रम को लेकर के इसे विचार किया जाता है शब्द क्रम में तो पाठक्रम में तो जैसे वैसे पहले विद्या आदि आएंगे बाद में शंभूति बिना समझ इत्यादि आएंगे किन्तु अर्थक्रम को जो लेते हैं मैंने करना क्या चाहते है अर्थक्रम में कर्म और उपासना का समुच्चय करना पहले और उसके बाद में उस ब्रह्म विद्या के साथ में उसका क्रम समुच्चय सम समुच्चय तो होगा नहीं माना कर्म और उपासना के द्वारा जिसने अपना अंतकरण शुद्ध बना लिया है उसको ब्रह्म विद्या फलीभूत होती है ये कहने में तात्पर्य आ जाता है उन छह मंत्रों का जिन्होंने जीवन में निष्काम निष्काम उपासना आदि नहीं किया हो कितने बार सुने उसको ब्रह्म विद्या होनी सम्भव नहीं मोक्ष होना संभव नहीं यही कहानी में तात्पर्य है यही कारण तो यहाँ अर्थक्रम में क्या होता है पहला उल्टा करके होगा प्रथम वाले तीन मंत्र को बाद में ले जाना बाद वाले को पहले लाना ये कहते हैं संभूतिपासनाया मंत्रार्ध्य आद्यना अंधम तम प्रविश्यंती सम्भूतिपासक है यही तो संभूति की बात यही तो है ना मंत्र प्रथम मंत्र माने वहां नवम मंत्र के होता है द्वारस मंत्र होता है किन्तु अर्थक्रम को लेकर के पहले समझ रहा हूं उसको संबुदी उपासनाया मंत्रार्ध्यन मंत्र के आधा के द्वारा निंदा की सम्बुदी उपासना की अंधम तम प्रवेशन ये सम्बुति उपास ततो भूय ये तमो योग विद्या मंत्र का आधा क्या करेगा कते सम्बुपासनाया मंत्रार्ध्यन अध्ययन जो प्रथम मंत्र हो जाता है अर्थक्रम को लेकर के द्वादश मंत्र है ये किन्तु वो छह मंत्र में प्रथम मंत्र हो गया संबूति वाला अध्ययन निंदा विधाय निंदा कर दी आद्य मंत्र के द्वारा पूर्वाध द्वारा निंदा कर दी क्यों भो राजरे में जाते हैं ऐसा निंदा, कर निंदा करें तथो भूये वादि उत्तरार्धन उसी में तथोभूए तो यह विद्या ऐसा आएगा यह असंभूतिपास है तो उसके द्वारा सम्भूत देवताया हेतु सम्भूति जो देवता है संभवन उसके त्याज स्वीकार हो जाता है माना इसको उपासना कर रहा ठीक नहीं ऐसा लगता है अनुपाष्य उपाध्यम अनुपाष्यम उपबाद्य उपाष्य नहीं है ऐसा लगता है किन्तु तो आगे समुच्चय विधान है उपासना दिखाया है आगे सम्भूति दिनाशन चाहुत भयंस ऐसा दिखाया हुआ है एक एक के लिए निंदा की है ततच प्रधान भूत देवता उपाश्यपवादा सम्भूति शब्द का उस मंत्र में हिरण्यगर्भ होता है कि पहला पैदा हुआ है जीवघन जिसको बोलते हैं वो सम्भूति शब्द का अर्था है तथा प्रधानभूत देवता उपाष्यत्व अपवादा प्रधान मुख्यता हिरण्यगर्भ उसके उसके उस देवता की उपाष्यत्व का अपवाद मैंने निंदा करने से यह सम्भूत उपास्य अंधम तपात्र बोल दिया निंदा करने से तथो अर्वात्तन सर्वम संभव सर्वतम कार्यमात्र निश्चिता में सबके सब कार्य वर्ग जितने भी हैं सबका निषेध कर दिया जाता है कुछ हिरण्य के बाद होने वाले जितने भी कार्य वर्ग हैं संभव शब्द से कहा कार्य काम संभव कहा संभूत आज संभव प्रतिसिद्ध थे तो संभव शब्द से कार्य मात्र का क्योंकि मुख्य का जब निषेध हो गया बाकी कार्य कोई काम के नहीं सबका निषेध हो जाता है निषिध चार की टिप्पणी बाधितम बोध हो जाता है कार्य बाधित है ये सिद्ध तो होता है तो तो तथा तो च तद अवस्तुत्व तो सिद्धि इसलिए क्या होगा कार्यवर्ग अवस्तु है सिद्ध हो जाएगा कार्यवर्ग जितने भी अवस्तु है वस्तु केवल अद्वैत है, का है कार्यवर्ग वस्तु नहीं सिद्ध हो जाएगा अगधे संभूतेरपवादे तन मिथ्यात्व तो कार्यमात्र से मिथ्यात्म सत्यम प्रतिज्ञात प्रति आशंका है कुर्वादी की शंका है महाराज संभूति का अपवाद है निंदा है हम जानते हैं उस मंत्र को जानते हैं जब में देखते हैं अंतम ये प्रविशन संभूति ऐसा है तो संभुति के अपवाद होने पर भी निंदा होने, होने पर भी अपवाद निंदा निंदा होने पर भी तन मिथ्यावाद तो जो जिसकी निंदा की जाती है वो झूठा होता मिथ्या होता ऐसा नियम तो नहीं है निंदा होने पर भी सत्य हो सकता है कैसे आपने बोल दिया कि निंदा कर दी इसलिए मिथ्या है कार्य मात्र मिथ्या हो जाएगा वही कैसे बोल दिया ये अभबार, करने पर भी उसमें तो नहीं है ना निंदा करने मात्र से मिथ्या कैसे होगा अब कार्यमात्र से मिथ्यात्व न कार्य मात्र से मिथ्यात्म सर के कार्य मात्र मिथ्या है ऐसी प्रतीज्ञा नहीं की जा सकती है निंदा होने से अगर वो मिथ्या होता तो कार्य मात्र हो जाता मात्र है कार्य मात्र मिथ्या है का नहीं कर सकते निंदा होने से ये पूर्वादि की शंका है इसके उत्तर में कहेंगे <coughs> सम्भूत अपी पांच की टिप्पणी अपवादी अपवाद और निषेध अपवाद शब्द करते निषेध संभूति का निषेध कर, कर दिया उपासना की निंदा होने पर भी न निषिद्धों निषिद्धत्मिथ्याप्त पूर्वादी की संख्या है वो कहता है निषिधत्व जो होता है मिथ्यात्व व्यापक नहीं होगा ये ये निषिद्धत्व तथा ऐसी व्याप्ति नहीं बनेगी यहाप्यम त्यापक यम तथा मिथ्यात्मियमो नास्ती यानी कि निषिद्ध होने से मिथ्या हो जाए ऐसा नियम नहीं है निशिध होने पर भी सत्य हो सकता है ये पूर्वाधिक निषिद्ध निषिद्धत्व न मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो का व्याप्य नहीं है जिस तत्व ये ना जिससे व्याप्य अनिषि मिथ्यात्व अनिवश्य जिसकी व्याप्य का निषेध न करने पर मिथ्यात्व तो का अनियम आ जाए ऐसा कह नहीं सकते आप मान निषिव होने पर भी सत्य हो रेखित आकुतम रेखितुम शंका करने वाले का आकुतम है शंका ऐसा शंका है उसकी निषि होने पर भी में निषि किया ठीक है है? हम हैं उस बात को मिथ्या कैसे हो? इसको उत्तर में होना चाहिए नहीं परमार्थता वास्तविक हो कार्यवर्ग वास्तविक होने पर अगर कार्य वर्ग वास्तविक हो तो फिर वह अपवाद नहीं करना चाहिए निंदा नहीं करनी चाहिए वास्तविक हो तक वास्तविक की निंदा नहीं होती है संभूति निंदा तद अवस्तु ख्यापनाथ तो नवती पूर्वादि की शंका है संभूति की जो निंदा की गई है सवाष्य परिषद में द्वादश मंत्र में वह तद अवस्तुत तो ख्यापनाथा न उसको अवस्तु है ये कथन करने के लिए नहीं है किन्तु विनाश न देवता उपासन से समुच विध्य विनाश जो कर्म है आगे कहेंगे सम्भूति विनाशम च यदि भय सह विनाशेन मृत्यु तीर्थ मृत असुत चतुर्दश मंत्र जो आएगा विशावास में विनाश जो कर्म विनाश श का अर्थ कर्म है पूर्वाधिकार विनाशेन कर्म विनाश रूप जो कर्म है उसके साथ देवता उपासना से संभूति देवता है संभवनम संबूति हिरण्य कर्म उसकी उपासना का समुचय विधि वो अवस्तु ख्यापन के लिए संबोधि के निंदा नहीं की गई आगे जो तृतीय मंत्र आने वाला है बिना संबोधि मुझे बिना समुचय भयन साहब आएगा उसके साथ कर्म के साथ में उपासना का समुच्चय करने के लिए दे, देवता संबंधी कर्मों का हिरण्यगर्भ संबंधी उपासना के साथ समुच्चय करने के लिए है उसका तात्पर्य है समुच्चय विधान से फल फलशाली किसको बताया समुचय विधान को कहा बिनासेना समुदायी वही है इसलिए निंदा किया एक लेने बिना शब्द वाच्य कर्म है वहाँ उसके साथ समुच्चय करना चाहते उपासना की कर्म और उपासना की समुच्चय करने के लिए है वाक्य ये पूर्वाजिक है शंका भाष्य में है नो विनाशे न सम्भूत समुचय विद्यार्थुत अपवाद विनाश माने कर्म है कर्म के साथ सम्भूति की समुच्चय विधान के लिए देवता उपासना की सम, समुच्चय करने के लिए सम्भूति को अपवाद है देवता उपासना की निंदा जो की गई है देव उपासना की इसके लिए करे अपवाद समुचय विद्यार्थ दृष्टान्त अपवाद जो होता है समुचे विधान के लिए होता है पुष्ले दृष्टांत देते थे पहले वाले तीन मंत्र लीजिए ना आप कोई ईसावास बने सुमे या अर्थक्रम से बाद में आएंगे पाठ्यक्रम में तो पहले वाले हैं अंदम तमो प्रवेश यह अविद्या ततो भूय तमो युव्या ऐसा कहा है। आगे ये विद्या वेदो भय सह अविद्या मृत्यु तत्व विद्या ऐसा आया है वो समुच्चय के लिए है वो निंदा ठीक इसी प्रकार ये जो उपासना में भी वही है ये पूर्वादि की कहना यथा करके दृष्टांत दृष्टान्त इति जैसे वहां आया वो निंदा तो दिखाई पड़ रही है किंतु निंदा तात्पर्य नहीं हो सका वो समुचय कर जैसा वहाँ है उसी प्रकार समुद्र उपासना में भी वैसे समुद्र में वैसे है पूर्ववादी की शंका हो गई ठीक है अत्र खु विद्यादित कर्म विद्या कर्मो समुच्चय विद्यार्थ स्थित विद्यामचा विद्यामचा विद्यां अवद्यां स्मृत वायुशह सर्वादित्यर्थ <coughs> यहाँ पर पूर्वादि यही कहना चाहता है यहाँ इन मंत्रों में जो देखा पत्र मने इन मंत्रों में अविद्या कर्म अपवादो अविद्या सर्वदित कर्म का जो अपवाद है, अपम तम प्रवेश अविद्या उपासते, अविद्या शब्द से कर्म लिया गया उस मंत्र में नमम मंत्र में इस अपुचय द्वित्यर्थ उपासना और कर्म का समुचय विधान के तात्पर्य है वहां केवल कर्म की के निंदा की तो समुचय में तात्पर्य है तो वो निंदा निंदा, निषेध में तात्पर्य नहीं रखता समुचय में तात्पर्य रखता ठीक इसी प्रकार यहाँ पे सम्बूत समुच् वही है सम्भूति की जो निंदा की है वो समुचे विधान के लिए है पूर्ववादी की शंका है थीता ऐसे थी ते मंत्र विद्यां से अविद्यांसा आगे मंत्र आएगा वहां जहां पहले अविद्या की निंदा की अंतम तम विद्या विद्या भयम सह अविद्यामृत अविद्यामृत ऐसा मंत्र है आगे समुचय विधान में तात्पर्य निंदा में तात्पर्य निंदा जो है वस्तु नहीं है इसमें तात्पर्य नहीं है निंदा में तात्पर्य भी नहीं है उसमें है समुचे विधान के भी उत्तम चौत्तम अनुजानाधि पूर्ववादी की जो शंका है उसको अनुमोदन करते हैं सिद्धांत ठीक है आपका कहना सत्यम करके सिद्धांत बोलते ठीक है आपका सोच ठीक है सत्यम एवं देवता दर्शन से समुद्धि विशेष्य देवता की उपासना है सम्बुदि को विषय करने में देवता उपासना दर्शन मानी उपासना देवता दर्शन से समुद्धि विशिष्य और विनाश शाच्य का वाच्य होता है कर्म इन दोनों का समुच्चय विधान सम्बूदि अपवाद जो समुद्धि की अपवाद निंदा की गई है वह समुच्चय के लिए मान उपासना और कर्म के समुचय करने के लिए ठीक है ये बात तथापि फिर भी सिद्धांत बोलते हैं जो, जो, कर्म जो कर्म को विनाश शब्द से कहा है वह जो वहां चतुर्दश मंत्र जो आएगा शब्द में वह से कर्म को लिया गया है उस कर्म का स्वाभाविक अज्ञान प्रभृ रूप से वो जो कर्म क्या है स्वाभाविक अज्ञान जब तक तो होगा तब तक तो कर्म होता है स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्त तो रूप उस कर्म को जीतने के लिए कहा स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होनी थी अज्ञान के कारण हाँ। स्वाभाविक का अज्ञान के द्वारा होने वाली जो तो प्रवृत्ति रूप कर्म था शास्त्र निषि कर्म जो, तो जो है हाँ। स्वाभाविक होने वाला बिना शिखाए किए जाने वाले कर्म हैं, उसको मृत्यु तो वो वो जो मृत्यु है शास्त्रीय कर्म करके जीवन यापन करेगा तो स्वाभाविक कर्म कर नहीं सकता वो निशिद्ध कर्म कर नहीं सकता स्वाभाविक कर्म को रोकने वो जो मृत्यु स्वाभाविक कर्म है मृत्यु थे उसको रोकने के लिए सिद्धांत करते देव संबंधी कर्म जो किया जाता है स्वाभाविक कर्म को रोकने के लिए है मृत्यु और जैसे वो अति तरण के लिए है मृत्यु पार करने के लिए स्वाभाविक कर्म मृत्यु से पार होने के लिए कर्म का विधान किया ठीक इसी प्रकार देवता दर्शन कर्म समुच्चय से अब ये जो सम्भूति आदि को देखते हैं तो वहां देवोपासना और कर्म का समुच्चय करना है वहां बिना शब्द से कर्म लेना है और सम्भुति शब्द से ये लेना है उपासना लेनी है इनका जो समुच्चय है वो भी पुरुष संस्कार वो पुरुष को संस्कार करने वाला है अंतकर्म की शुद्धि होगी उसे कर्म और उपासना मिला करके करेगा अंतकरण की शुद्धि होगी उसके लिए है पुरुष संस्कार संस्कार क्या होगा अतितरणार्थत्व तो जाए क्या होगा अतितरण कर किसका होगा ये इसे पार करेगा किसको पार करेगा कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस ए क्षमा दो लक्षण मृत्यु इस मृत्यु को पार करने के लिए वो कर्म रूपासना का जो समुच्चय किया गया कर्म फल में जो राग है आसक्ति है मान सकाम कर्म करने जा रहा है वो कर्म फल में राग आशक्ति उसमें जो प्रवृत्ति है कर्मफल में आसक्ति है तब कर्म करता है व्यक्ति नहीं तो कर्म नहीं करता स्वर्ग नहीं चाहता कर्म नहीं करता कर्म फल में राग है आसक्ति है इसलिए प्रवृत्ति होना है कर्म में वो जो कर्म है साध्य साधन ये साध लक्षण से साध्य और साधन दो रूप में होता है दो की इच्छा होती है साध्य स्वर्ग आदि होगा तो साधन होगा ये यज्ञ लक्षण ये वृत्ति है कर्म फल में आसक्त होना ये वृत्ति है उस मृत्यु से पार करने के लिए कर्म रूपासना को समचय पुरुष संस्कारार्थ से अति तरणार्थत्व पहले जाता नहीं था के लिए ठीक आ देखें यथा अग्निहोत्र आदेश शास्त्री से पूर्व में है तरह ही संबुदी अपवाद अवस्थुत ख्यात को नीतम स्थिति आसमि बोलता है महाराज ठीक है आपने मान लिया जब मृत्यु पार करने के लिए करके माना है तभी संबुदी अपवाद जब मृत्यु को पार करना वो साधन से जिससे वो क्या मिथ्या होगा वो मिथ्या तो नहीं हो सकता कहा तरवादी की जो निंदा की है अंतम तम संधि जो की तब अवस्तुकों ने वस्तु नहीं है इसे ख्यापकने वाला तो नहीं हो सकता है नाम जो कहा वही सिद्ध हो गया अभी वही मान रहे आप ये संकटी गुरुवादीन है तरह ही सात की टिप्पणी अपवादय विद्यार्थ स्वीकार है अपवाद जो है कर्म के साथ में समुचय कर्म स्वीकार आपने कर लिया जब चतुर्दश मंत्र में जाकर के समुचय कर रहा है इसलिए द्वादश मंत्र में निंदा की आप कह रहे हैं जाओ अववादश समुचय विद्यार्थ स्वीकारे ऐसा मान्य पर क्या होगा तरीका अर्थ ऐसा मान्य पर फिर तो मिथ्या सिद्ध नहीं होगा वो ये पूर्वादि की कहना है अच्छा ऐसे शंका करके सिद्धांत उत्तर देते हैं समुच्चय से अवस्थित फलवत्ता समुच्चय जो है ना फलसाली है अज्ञान काल में फल देने वाला है जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो उसके पहले फलसाली है अविद्या काल में फल देने वाला है जो अविद्या काल में, में फल देता है वो वस्तु नहीं होता देना रज्जू में सर्प होता है फल देता है भय अविद्यालन फल है वो वास्तव में, में वो है ही नहीं अविद्यालन जो फल होता है वास्तव में होता ही नहीं सिद्धांत बोलते हैं समुच्चय ऐसे जो कर्म और उपासना जो समुचय बताया है किसके लिए अविद्या अविद्यावस्था एम अविद्या अविद्यावस्था में फलशाली है ठीक है मानते हैं हम अज्ञान काल में फल मिल रहा हो किन्तु फलव यद अवस्थुत्तम समुद्रधी निंदाधी में उत्तम जो हमने अवस्तु कहा निंदा के कारण से अवस्तु कहा उसको यह तब तद अवस्था में ज्यो कत्यो रहा में जो, हो जो फलशाली होता है वास्तव में वो होता नहीं वस्तु वो वस्तु वास्तव में होता नहीं है तो रज्जू में जो सर्प दिखता है जब तक वह अविद्या जीवित है तब तक फलशाली है भय तब तक देगा वह सर्प भय कब तक देगा जब तक रज्जू का ज्ञान है रज्जू का अज्ञान ना नष्ट कर देंगे आप निवृत्ति करेंगे फलशाली नहीं होगा फिर भय नहीं रहेगा वो सर्प भयशाली नहीं बनेगा वह अविद्यावस्था में फल देने वाले है ये देवोपासना कर्म ज्ञान काल में फल देने वाले नहीं है इसलिए कहते सिद्धांत कहते हैं अविद्यावस्था आयम आठ की टिप्पणी समुच्चय से तत्काल आविद्य करवाद समुच्चय भी अविद्याकालीन है और उसके फल भी अविद्याकालीन। है तो समुच्चय किया कि समुद्र विनाश समझादी करके कहा ये सब समुच्चय भी अविद्याकालीन है उसके फल भी अविद्याकालीन है काल में फल मिलने वाला नहीं न कर्म का फल होगा मृत्यु से पार कर हो चुका है कौन से मृत्यु पार करना दो प्रकार के मृत्यु बताई यहाँ कर्म से मृत्यु पार करेगा स्वाभाविक कर्म को पार्थ कर जाएगा शास्त्रीय कर्म करता रहेगा तो स्वाभाविक कर्म करने का समय नहीं पास और कर्म सहित उपासना जो लगा हुआ होगा उपासना से क्या हो जाएगा कर्म फल पे राग आसक्ति कर्मफल में जो आसक्ति हो जो प्रवृत्ति होनी उसके द्वारा वही है साध्य साधन दो रूप है उसका साध्य और साधन रूप में है कर्मफल की जो प्राप्त होने के लिए ऐसे ऐसे जो मृत्यु है उसको पार करने के लिए है वो पास उपासना ये कहा अग्निहोत्र आदि शास्त्रीय कर्म हो अग्निहोत्र आदि शास्त्रीय कर्म है अग्निहोत्र जो ज्ञात ऐसा क्या शास्त्रीय कर्म है यथा अग्निहोत्र आदि शास्त्रीय कर्म हो प्रवृत्ति रूप में मृत्यु वो क्या है जो अशास्त्रीय प्रवृत्ति होनी थी आपको अगर अग्निहोत्र करके समय नहीं काटते आप तो कुछ न कुछ गलत काम कर जाते आप कुछ न कुछ करेगा नहीं कर्मित कार्यते कशित क्षण कार्यम कार्यम प्रकृति गीता में कहा है एक क्षण भी व्यक्ति कुछ किए बिना रह नहीं सकता एक क्षण घंटा दो की बात नहीं नही कशित क्षण अभी जातम न जात कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी रह सकता कर्म कुछ न कुछ करेगा या मानसिक कर्म करेगा या शारीरिक करेगा कुछ न कुछ करेगा करेगा क्यों कार्य के अवसर्व कार्यम जब कर्म है अवश्य किया जाता है क्यों प्रकृति के अधीन व्यक्ति प्रकृति है कराएगी कुछ न कुछ इसलिए अच्छा काम में समय काटे तो गलत काम नहीं हो पाएगा ये मृत्यु हो गलत कर्म होना मृत्यु है उसे बच जाएगा यही है यथा अग्निहोत्र आदि शास्त्रित कर्म अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरवार जैसे अग्निहोत्र आदि शास्त्रीय कर्म होते हैं तो अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप जो मृत्यु था उसके पार करने के लिए हो जाते है कर्म ठीक इस प्रकार सिद्धांत करता था, था। साधनादि ऐसा रूप मृत्यु तरवार जो उपासना जो की जाती है कर्म उपासना सोच की जाती इसके लिए जो तो साध्य साधन में ऐसा है इस साधन से ये मिलेगा इस साधन से ये मिलेगा इत्यादि एक से स्वर्ग मिलेगा साध्य साधन की जो साधन आदि आदि से लेन और साध्य की इच्छा है, वो भी एक मृत्यु है वो तो मृत्यु है उस मृत्यु के पार होने के लिए समुचय से अभिभाग समुचय भी धाना होगा ये सिद्धांत का तथा संभुत्या अविरुद्धम इसलिए संभूति आदि के अवस्थु होने में समान रहा अविद्यान ऐसा कर्म भी अविद्यालन उपासना भी अविद्यान है अवस्थुत अविरुद्धम का दस की नहीं, नहीं। समुच्चय उपास्य समुच्चय उपास्य वास्तवत्व अपेक्षित है समुच्चय उपासना में कोई वास्तविकता की अपेक्षा नहीं है वास्तविक हो तब उपास्य ऐसे कोई नियम नहीं है कहा अच्छा आगे ठीक है मृत्यु तरणार्थत्व संस्कारार्थत्व कथा भारत पुरुष संस्कार के लिए कहा आपने समुच्चय को तो अगर मृत्यु पार होना है तो फिर संस्कार के लिए कैसे होगा संस्कार तो अच्छा काम हो गया ना यहां आदि साधना मृत्यु को पार करने के लिए हो तो फिर संस्कार के लिए कैसे होगा ये पूर्वादी की शंका मृत्यु तर्थत्व मृत्यु के पार करना है यदि तो फिर संस्कारार्थक में फिर संस्कार के लिए कैसे बोल दिया उसको कर्म उपासना की तो समुचय को शंका की स्थिति में उत्तर देते हैं एवं ही रूपात् मृत्यु और अशुद्धि वियुक्त है पुरुष इस प्रकार क्या होगा कि जो व्यक्ति है दो प्रकार की यशणा रूपी मृत्यु से असंस्कृत हो रखा है दो प्रकार की साधनाश साधना साधन की इच्छा साध्य की इच्छा ये दो प्रकार की जो यारूप मृत्यु से यही अशुद्धि है इससे ये, ये मिलेगा उससे वो मिलेगा उससे वो मिलेगा न जाने अनंत काल से करते रहे हाँ, कुछ नहीं मिला फिर भी वही करना के लिए ऐसा तो है ऐसा द्वय रूपात तो मृत्यु और अशुद्धिय भी होते अशुद्धि है मृत्यु ये दो प्रकार की इच्छा होना सारी इच्छाएं इसमें समावेश है साध्य साधन की इच्छा में सारी इच्छाएं समावेश है तो लौकिक काम करो चाहे शास्त्रीय काम करो इच्छापूर्वक जो होना दो ही होते हैं इसका फल यह मिलने वाला है इसलिए करना है तो यह समारोह रूप मृत्यु से मृत्यु ही अशुद्धि है उसके वियुक्त होगा जब व्यक्ति माने पुरुष संस्कार इसलिए हो जाता है माने कर्म उपासना के समुच्चय कर संस्कारित हो जाता है व्यक्ति क्यों होता है यह अशुद्धि से रहित हो जाता है उसके बका में फिर बैरागी हो जाएगा उसके संस्कार होने पर फिर वो साधाधन के समाज से रहित हो जाएगा जो वियुक्त पुरुष संस्कृत है आप वो संस्कृत हो जाएगा यही कारण से बोला गया है ये कहते हैं टीका देख देखो असंस्कृत और यह जब संस्कार प्राप्त नहीं किया माने कर्म उपासना समुच्चय करके नहीं किया होगा वो व्यक्ति कैसा होता है टीकाकार बोलते हैं कामचार काम बाधा काम भक्षणादि लक्षण स्वाभाविक प्रगति रूप अशुद्धि भी होगा देखो अशुद्धि क्या है कामचार जो वो करे हम मानते पोथी पाथी को अपने आचरण जैसा चाहे वैसा करे बड़े मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, इनके बंधन में क्यों रहें रहेंगे स्वतंत्र रहेंगे स्वतंत्र घूमेंगे कामचार अपने मन से आचरण करने वाले काम बाद जो चाहे बोलने वाला ये नहीं कि अनगल है कि क्या है सार्थक निरथक है क्या क्या है कुछ नहीं दूसरे को परेशानी हो रही हो कुछ नहीं जो आए जो बोल दे रहे अनर्गल बोलने वाला काम जो चाहे खा ले सब खाने के लिए बना हुआ है क्या निषेध है ये ये तो होते हैं इत्यादि आदि और भी ऐसे शब्द हैं कामचार कामवाद वाद काम भि इच्छा के अपने इच्छा के अधीन आचरण करना अपने इच्छा के अधीन बोलना अपने इच्छा के अधीन खाना पीना करना इत्यादि लक्षण स्वाभाविक रूपा अशुद्धि भी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है सिखाना नहीं पड़ता इसके लिए पशु भी कर दे अपने ढंग से आचरण यही तो, तो स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है ऐसे जो अशुद्धि यही अशुद्धि कामचार तो कामवाद काम रक्षण आदि यह अशुद्धि है इस अशुद्धि का वियोग, संस्कार हो ये वियोग हो जाता है तो हो, ये संस्कार होगा यही संस्कार अशुद्धि का वियोग करना ही संस्कार है अभाव करना इस अशुद्धि का अभाव करना अंत में यही संस्कार है ये किससे होगा कर्म उपासना के समुचय से होगा संस्कार यथा जैसे दृष्टान देते हैं यथा नित्य अग्निहोत्र फलम ये जो कामवाद कामचार इत्यादि का वियोग करना संस्कार लेना नित्य अग्निहोत्र कर फल मिल जाता है नित्य अग्निहोत्र का फल होगा ये नित्य शब्द क्यों कहा तो कहते हैं छह नंबर की टिप्पणी में बोलते हैं नैमित्य काम व्यावृत है नैमित्य कर्म नहीं काम्य कर्म नहीं नित्य अग्निहोत्र का फल होता है ये, ये संस्कार पाएगा तो कामचार काम बाग काम, काम भि नहीं कर सकता ये संस्कार होगा ये फल होगा तथा इसी प्रकार निष्कामेण अनुष्ठित समुच्चय फलम जो निष्काम व्यक्ति कर्म उपासना दोनों किया है जिसने कामना नहीं है बिना कामना का कर, कर्तव्य भाव से जो कर्म किया होगा शास्त्रीय कर्म करता हो कर्तव्य भाव से करता हो मेरा कर्म है मैं आश्रम का हूं, हूं, मेरे लिए कर्म है ऐसा करके करता हो इसी प्रकार निष्काम जो निष्काम व्यक्ति है उसके द्वारा अनुष्ठित समुच्चय फलम अनुष्ठान किया गया कर्म उपासना के समुचय का फल कामाख्या अशुद्धि जो काम इच्छा रूपी अशुद्धि बैठी हुई साध्य साधन की इच्छा कामाख्या काम माने इच्छा इच्छा रूपी जो अशुद्धि साध्य साधन की तो इच्छा बैठी हुई है अंतग्रहण में उसके व्यावृत्ति होगा अगर कर्म और उपासना में काम भाव से करेगा साध्य साधन की इच्छा नहीं होगी इच्छा नहीं होगी ये अशुद्धि है इसके व्यावृत्ति हो जाएगा संस्कृत हो गया व्यक्ति उस काल में इसके लिए कर्म और उपासना का समुचय के विधान है ज्ञान से पूर्व काल में उसके बाद ही वेदांत बाकी जनित ज्ञान हो पाएगा ज्ञान के पूर्व काल की बात है एकाएक ज्ञान में बैठेगा तो कुछ न होगा होगा ही अब शिशु कक्षा में गया ही नहीं और जाकर के एमए पर बैठ गया क्या समझेगा वो तो, तो ये पूर्वाधि संका करता है अविद्या मृत्यु तीर्थ इति मंत्रे मृत्युतर हेतु अविद्या श्रवनाथ महाराज ये अविद्या मृत्युम विद्या मृत अश्रुद मंत्र में मृत्यु तरण हेतु अविद्या अविद्या जो है मृत्यु तरण का हेतु बताया अविद्या को किसका कारण बताया मृत्यु से पार होने का कारण बताया श्राथ और सम्भुत्यामृतम सम्भुतर अमृत तो फला विलासात वहाँ पर विलापात है कि विलासात पाठ है भिला भिला पात होना कथन होना साथ में तो घटेगा नहीं होना चाहिए अभिलापात मान कथनात् तो ऐसा होना चाहिए अभिलाषात्ना चाहिए अभिलापात होना चाहिए कथन ऐसा होना चाहिए तो संबुतिया अमृत मीचा सम्भुत अमृत तो फलाभिलात ये पाठ है स नहीं है पाठ अमृत तो फल का कथन किया है अमृत समुद्र अमृत फल सकते हैं अमृत फल कथन कथम समुचय फल मृत्यु महाराज मृत्यु का फल समुचय तो का फल कैसे हो गया वो तो अमृत पाना है उसने समुद्धि की उपासना से अमृत प्राप्त करना है और कर्म से मृत्यु पार करना है तो दोनों का फल एक मृत्यु पार कैसे होगा तो केवल कर्म का फल हुआ मृत्यु का अविद्यामृत तृत्वा इत्यादि है तो स्थिति में यही पूर्ववादि बोलता है कि <coughs> अविद्या अविद्यामृत्यु मंत्र उस मंत्र में मृत्यु तरण हेतु अविद्या किस रूप में सुनाई पड़ा है मृत्यु का कारण है और उधर जब देखते हैं सम्भुत्यामृत अस्मृत यहां देखते है तो समुते अमृत फलाभिला को तो अमृत फल वाली कहा फल देने वाली कहा कथन करने से कथम समुचय फल समुचय का फल कैसे होगा वो तो भिन्न भिन्न फल है एक से मृत्यु पार करना है और एक से अमृतत्व प्राप्त करना है तो ऐसा दिखाई पड़ता है तो अत्यतरण इतिहास अतः भाष्य में कहा अतो मृत्यु अत्यतरनाथ देवता दर्शन कर्म समुचय लक्षण ही अवित् ये मृत्यु के पार करने के लिए है क्यों देवता का उपासना दर्शन माने उपासना देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षण जो दोनों की समुच्चय जो किया जा रहा है अविद्या है क्या है ये कालीन है अविद्या ज्ञान काल तो नहीं होगा पूर्व काल की बात है अविद्या कालीन है कोई अविद्या है ठीक है ये तो न समुच्चयात मुख्य अमृतत्व घटे थे विद्या अमृत मशि पक्ष देखो भाई ये जो विनाश और सम्भुधि की उपासना से मुख्य अमृतत्व तो मिलने वाला नहीं है पाठक्रम को देखते हैं आगे आएगा अविद्यामृत तृत्व माने मानी कर्म और संस्कार के कर्म और उपासना करेंगे तो अशास्त्रीय जो कर्म होना था वो रुक जाएगा मृत्यु से बच जाएगा वो शादी साधन के भाव के फल भी समाप्त तो हो जाएगा ये अविद्यालयेंगे उससे ये दोनों स्वर्ग आदि की इच्छा भी नहीं और गप कर्म भी नहीं ऐसा दोनों सिद्ध हो जाएगा उसके बाद में विद्या ब्रह्म विद्याया अमृतम अश्विधेय ऐसा अर्थ होगा जाकर के तो एकादश मंत्र में पढ़ता है वहां के हिसाब से या अर्थक्रम में लिया हुआ है ऐसा बनेगा ये सिद्धांत बोले तो न समुच्चय मुख्य अमृतत्व कर्म उपासना के समुच्चय कर्म होने से मुख्य अमृतत्व तो नहीं मिलेगा वहा समुद्ध अमृतम ऐसा आदि आया तो मुख्य अमृतत्व अपेक्षित है वो अपेक्षित है जैसे देवताओं को अमरा निर्दरा देवा बोल देते हैं अमर कोश ऐसा इस बोला है तो क्या देवता मुख्य वास्तव में अमर है क्या नहीं हमारी आयु की अपेक्षा कुछ ज्यादा आयु होने की है सीटी के आयु की अपेक्षा हम भी अमर हैं, मच्छर आदि की आयु की अपेक्षा लेकर हम अमर हैं, सापेक्ष है अमृतत्व तो। मुख्य नहीं है तो न समुच मुख्य अमृतत्व घटते कर्म उपासना के समुचय से मुख्य अमृतत्व मिलना संभव नहीं है तस्या, क्यों मुख्य अमृतत्व तत्व से मान मुख्य अमृतत्व से मुख्य अमृतत्व जो होगा उसको तो, अर्थक्रम में बक्षमान पाठ्यक्रम में तो पहले हो चुका है तो मान उपासना और कर्म को समुचय करके ज्ञान के साथ फिर समुचय करना हो उस क्रम में बक्षमाण है कहा बक्षमाण अर्थक्रमेण इत्यादि शेष है टिप्पणी बोला अर्थक्रम से बक्षमाण है पाठ्यक्रम में तो पहले है वो विद्यामृत कहा अतः टीका मैं अतः समुचय लक्षण अविद्या अविद्य मृत्यु कृतवाद इसलिए समुचय स्वरूपा जो अविद्या है उसको अविद्य मृत्यु इसमें निर्देश होता उपदेश किया जाता है टिप्पणी सात की टिप्पणी और है अच्छा भक्षमाणत् अर्थक्रमेण इत्यादि से पहले लगाया अर्थक्रमेण भक्ष्यमाणत्वाद पाठक्रम में तो पहले आते हैं विद्याशु तो पहले वाला है किंतु तो अर्थक्रम में अर्थक्रम में क्या करना चाहिए पहले सम्भूति कर, की उपासना कर्म कर्म दोनों को समुच्चय करेंगे एक बनाएंगे उसके बाद फिर हम आएंगे अविद्या शब्द से कर्म उपासना सं�... समुच्चय को लेंगे और विद्याशब्द से आम को ले गया ऐसा अर्थकर्म ऐसा है टिप्पणी आगे सम्भूतिम्श विनाशमच इत्यादि मंत्रेण ये जो सम्भूतिम्स विनाशम से यहां से हमने आरम्भ किया मंत्रों को अर्थक्रम को लेकर के मंत्री समुच्चय अवगमन अनंतरमेव समुच्चय जानने के पश्चात ही ये दोनों समुच्चय करने के बाद ही उसको अविद्या शब्द से लेना उसके बाद विद्यांश अविद्यांश उसको लेना वहां अविद्या शब्द से कर्म और उपासना समुच्चय एक तरफ है और आगे विद्या माने ब्रह्म विद्या आत्म यदि मंत्र अविद्या शब्द समुच्चय से अविद्या शब्द से वहां समुचय को लिया कर्म उपासना दोनों को समुच्चय को लिया ब्रह्म विद्या या समुच्चय विद्यात् ब्रह्म विद्या के साथ में समुच्चय विधान संभव है माने सम समुच्चय तो नहीं है क्रम समुच्चय पहले उपासना कर्म के द्वारा जिसने अंत का अनुसुद्ध कर दिया हो वहीं ब्रह्म विद्या विद्याभूत होगी ये बोलने के लिए क्रम समुच्चय संभव है एक आगे ठीका में कहते हैं अपेक्षिक मृत्यु तरण हेतु तो अपेक्षिक मृत्यु का पार होना संभव है माने कर्म करता रहेगा शास्त्रीय कर्म तो ये असास्त्रीय कर्म कर नहीं सकता और उपासना यदि कहिए निष्काम भाव से उपासना किया तो इस आदि-सादर की जो इच्छा रूपी मृत्यु है वो पार हो जाएगा इससे यह मिलेगा उससे मिलेगा क्योंकि प्रयोजन मानते इससे मन दो भी स्वर्ग के लिए के करने वाला व्यक्ति अपने जितने संपत्ति सबको स्वाहा कर देता है को दे देता है सारा दे दिया ऐसे देगा वो क्या सोचेगा यहां थोड़ा देंगे तो वहां बहुत बड़ा मिलेगा बहुत बड़ा फल मिलेगा जैसे आंध्र प्रदेश में बैठे हैं ना बाबा जी क्या है? तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी वहां की कहानी बना रखी है लोगों ने भगवान को एक बार ऐसे परेशानी आ गई द्रव्य ने पास में तो कर्जा करने पड़ा उसी पहाड़ी में आकर के बैठ गए भगवान विष्णु चतर रख करके भिखारी बनकर के बैठ गए जो एक रुपया देगा उसका सौ रुपया हो जाएगा भगवान बोल रहे हैं तो क्यों नहीं देगा सब देने लग गए पैसे इकट्ठे हो गए तो वही करके आज भी जो टैक्स से बचने वाले घर धर्म घुंडी भी डाल देते हैं सब क्यों यहां एक चढ़ाएंगे तो बहुत मिलने वाला आगे प्रयोजन है वहां ऐसे दान नहीं दे रहा वहां भारत में जितने मंदिर होंगे सबसे ज्यादा वहीं चढ़ते हैं तिरुपति क्यों वहाँ थोड़ा देंगे बहुत मिलने वाला है तो हो सकता है उतना भी मिलेगी ना मिले प्रयोजन वाने दिशा मंदोजी न प्रवर्तक है और प्रयोजन है दाम काता का इसलिए देते हैं वो क्यों वहां की कहानी है वहां एक चढ़ाएगा तो सब गुना मिलेगा तो भगवान ने ऐसा कहा हुआ है वह उस पहाड़ी में बैठ कर ऐसा बोलते हैं अच्छा आठ नंबर टिप्पणी देगा अतः समुचय लड़का अविद्या विद्या मृत्यु तीर्थ हो गया मृत्यु तरण हेतु तो संभव है अपेक्षित मृत्यु का तरण तो संभव है ना निरपेक्ष तो नहीं अपेक्षित मृत्यु तरण हो सकता है जिसे कहा निरपेक्ष मृत्यु से पार होना तो मृत्यु है अज्ञान उसको पार होने के लिए तो ज्ञान चाहिए ब्रह्म विद्या चाहिए उसके बाद मुख्य अमृतत्व तो मिलने वाला है इनसे थोड़ा आगे बढ़ जाएगा आप्भुत अमृतत्व तो हेतु, हेतु तो सम्भुतियामृत तो जो चतुर्दश मंत्र में आखिर में है उसके अमृतत्व तो हेतु रूप से जो कहा गया उपासना है वो क्या अपेक्षित मृत्यु तरह का हेतु है अपेक्षित मृत्यु के पार हो जाएगा वो इसके लिए कहा पूर्वाधि संज्ञा करता टीका में यदि अविद्या शब्द न समुचय विवक्षते प्रथम तरी विद्याद्याम चेतन विद्या विद्या समुचय दृदश्यते यदि अविद्या शब्द के द्वारा अविद्या शब्द ना समुचय विवक्षते विद्या का समुच्चय लेना है प्रथम तरी विद्यां अभिद्या चेतन विद्या विद्य जो समुचय तीर्द्य माने वहां पर कर्म का यदि अविद्या के साथ में लेना है समुचय करना है तो स्थिति में फिर ज्ञान के साथ में समुच्चय कैसे बताए विद्यांश अविद्यांश पूर्वाधिक संज्ञा है नहीं देवता दर्शन कर्म समुच्चय से ब्रह्म विद्या समुचय सम्भव पूर्वाधि और स्पष्ट करता है माने देवता की उपासना और कर्म का समुच्चय एक तरफ और ब्रह्म विद्या उसके ब्रह्म विद्या के साथ ये समुचय का ब्रह्म विद्या के साथ में समुच्चय संभव नहीं है माने उपासना भी करता रहे कर्म भी करता रहे देहा अभिमान चाहिए उसके लिए जाति अभिमान के बिना कर्म नहीं कर सकता और न हम देह नह पे पहुंच जाए कैसे होगा ये ज्ञान के साथ कैसे समुच्चय होगा ये शंका पूर्वादि की तो नव की टिप्पणी समुच्चय असंभवी क्रम समुचय अभिप्राय सम समुचय असंभव सिद्धांत बोलते हैं देखो भाई समुच्चय हो सकता है क्रम समुच्चय सम समुच्चय तो संभव नहीं है एक साथ तो संभव नहीं किंतु पहले ज्ञान उपासना और कर्म का समुच्चय उसके पश्चात ज्ञान ये तो हो सकता है ना जीवन में जीवन के पूर्वाध में जिसकाम कर्म निष्काम उपासना हो और जागे आगे ज्ञान कर्म हो सकता आहा सिद्धांत ने कहा असंभव है तो है आहा। अभिद्या अभिद्या तो संभव नहीं क्रम समुचय कर्म शक्ता आहो सिंत कर्म कर्मिक के आहसमुचय से कहा गया अवया मृत्यु मृत्यु ऐसा कहा अतिर्ण सेरक्त इस प्रकाशे अविद्यापी जो यह ऐसा स्वरूपा जो अविद्या है उससे मृत्यु यही है इससे अतितीर्ण जो व्यक्ति होगा पार कर गया जो व्यक्ति माने स्वाभाविक कर्म रूपी मृत्यु पार कर गया है कर्म के माध्यम से और साथ ही साधन की जो इच्छाएं थी उपासना से वैराग्य आएगा जीवन में जिसका उपासना करेंगे वैराग्य तो होगा सकाम उपासना तो रागपूर्वक होना है जिसका उपासना कर सके वैराग्य वैरागिक कर सके वीरक्त व्यक्ति कर सकता है जिसका उपासना अगर स्वर्ग आदि की आसक्ति तो कौन करेगा निष्काम उपासना नहीं कर सकता इसके द्वारा साध साधन की इच्छा मर जाती है जब मृत्यु ऐसे पार हो गया जो व्यक्ति विरक्त वही होगा विरक्त होगा वही कर सकता है काम सरक्त नहीं कर सकता जो तो विरक्त होगा संसार से भोगों से तृप्त हो गया हो पहले जीवन में ही अपने भोग करके या देख करके तृप्त हो गया हो वही व्यक्ति काम कर सकता है दरक्त्य उपनिषद शास्त्रार्थ लोचना परस्य और आलोचना उपनिषद शास्त्र है उसके अर्थ का आलोचन उपनिषद उपनिषद शास्त्र तत्व शास्त्र है उसके अर्थ हम ब्रह्मस्म आदि का आलोचन करता तत्पद का क्या अर्थ होता है का क्या अर्थ होता अशी पद का क्या अर्थ होता है मिलकर के क्या अर्थ हुआ एक एक पद का क्या अर्थ होता है सभी मिला करके क्या अर्थ आ जाता है ये उसके विचार में डूबा हुआ है ऐसा श्रोतव्य के बाद मंतव्य है ना सुनने के बाद मनन करे कोई विचार है तो उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचना परस तो उपनिषद जो शास्त्र है उसका अर्थ में आलोचन करना विचार में तत्पर है जो व्यक्ति उसका नान तरीके की परमात्मा एक त्यापत्ति उसके लिए अवश्य भावी है परमात्मा जीवात्मा परमात्मा की अहम ब्रह्मा से भी वृत्ति बनेगी बनेगी उसकी मैंने पहले अपना अंतकरण शुद्ध करके रखा है गलत काम नहीं करता और स्वर्ग आदि आदि के साधन साध्य से भी विरक्त है वो ऐसे जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को और उसके बाद उपनिषद का विचार करता है तजन्य ज्ञान होगा उस ज्ञान के जो शब्दावली का विचार करता है तो क्या होगा अवश्यम भावी प्रकृति आत्मज्ञान होगा ही होगा उसका। आंधेरी के मैंने अवश्यम भावी परमात्मा एक जीवात्मा परमात्मा की एकत्व विद्या को आत्मविद्या केवल परमात्मा ज्ञान भी नहीं ईश्वरों सब मानते हैं अहम अस्थि ये भी मान रहे हैं अपना ज्ञान भी है ईश्वर है यह भी आस्थिवाद मानता है सभी बोलते हैं ऊपर वाला जैसा करेगा है उसको भी मान रहा है ना तत्पथ के अर्थों को माना जा रहा है अहम पद तो सभी जानते ही हैं मैं हूं कौन नहीं बोलेगा फिर क्या जानना रह गया ऐक्य ज्ञान नहीं है बस मैं वही हूं यह ज्ञान नहीं है दोनों पदों का ज्ञान है सबको है नहीं देखा है फिर वो ऊपर वाला जैसे अगर अंगुली दिखाते हैं ऊपर वाला है तत्पथ का अर्थ ज्ञान है सभी को होता है दिख रहा है मान्यता है अहम पद को तो सभी को ज्ञान है ही है एक बच्चा भी बोलेगा मैं हूं तो सभी ज्ञाता है क्या नहीं है ऐक्य ज्ञान उस ऐक ज्ञान होगा इस उपनिषद जन्य के तो द्वारा और उपनिषद जन्य के ज्ञान तभी करा आएगा जो तो पूर्व जीवन में जिसने निष्काम करवा निष्काम उपासना किया उसी के अंतकर्म शुद्धि होगी तब ये उर्वरा भूमि हो जाएगी उर्वरा भूमि होने पर बीच पड़ते ही ज्ञान हो जाएगा स्थिति होगी कहा तो कहा कि तो आदि ने शंका उठाई थी भी इनके समुचय कैसे हो सकता है अविद्या अविद्यालन नहीं दोनों और वो ज्ञानकालीन है ब्रह्म विद्या कैसे समुचय होगा तो इसको उत्तर भाषा में दे रहे हैं एवं येण अविद्याया अविद्या स्वरूपा जो अविद्या है उसे मृत्यु अतिद्र अत्य होना चाहिए यहाँ लक्षणात अविद्या में पाठ होना चाहिए भाषण में क्यों दिखा रहे हैं मृत्यु षाण लक्षण अविद्या जो अविद्या है उससे जो मृत्यु यही मृत्यु है पंचमी पाठ होना चाहे वहां अविद्या मृत्यु मृत्यु से पार हुआ व्यक्ति का विरक्त उपनिषद शास्त्रार्थ आलोचन पर उपनिषद शास्त्र के जो ज्ञान मान विचारात्पर है जो नंत्र की परमात्मा की उत्पत्ति पूर्व भावीन अभिद्या पूर्व भावी जो अविद्या है उसको लेकर के पश्चात भावी ने प्रद्या अमृत पूर्व भावी अविद्या कर्म समुचय कर रहा है ज्ञान उपासना कर्म समुचय कर रहा है अविद्या है वो विद्यांश अविद्यां चा अविद्या शब्द से कर्म और ज्ञान के उपासना के समुचय को लेना है पूर्व भावी है वो पूर्वकालीन है और उसके बाद पश्चात भावी जो ब्रह्म विद्या है वो समुच्चय करना क्रम समुचय करना समुचय संभव नहीं है क्रम समुच्चय ब्रह्मिद्यामृत साधन यही कहा अविद्यामृत विद्यामृत अविद्या शब्द का अर्थक उपासना कर्म समुचय उससे मृत्यु से पार हो जाएगा स्वाभाविक कर्म से भी पार हो जाएगा और साध्य साधन की इच्छा से भी पार हो जाएगा ये मृत्यु है उसे पार होगा तो क्या होगा आगे आत्मज्ञान होगा तो समुचय हो जाएगा कहा पुरुषेण एक पुरुषेण सम्बद्ध माना एक ही पुरुष के द्वार दोनों के दोनों है साथ है कर्म से समुचय है एक साथ तो नहीं हो पाएगा अज्ञानकालीन उपासना और कर्म और ज्ञानकालीन है हम ब्रह्मासनों एक साथ तो होगा नहीं पूरा प्रभाव से हो जाएगा एक ही पुरुष का है काम कि उपासना कर्म दूसरा करेगा ज्ञान दूसरे को होगा ऐसा नहीं है एक ही है क्रम समुचय है कर अविद्या समुचिये वो ब्रह्म विद्या को अविद्या के साथ किस तरह से समुच्चय किया जाता है समुचित समुच्चय किया जाता है करके कहा जाता है वास्तव में समुचय तो संभव नहीं एक साथ तो समुचय तो संभव नहीं है पुरुषेड़ा पांच है ना क्रमेण इतिशेष पुरुषेड़ा क्रमेणा एक समकालीन नहीं है पूर्व काल में उपकर्म उपासना का समुचय है साथ साथ कर रहा है शास्त्रीय कर्म कर रहा है और निष्ठान भाव से कर रहा है। बात इतनी है और तो उत्तर काल में जाके जब संस्कार हो जाएगा अंतकर्म शुद्ध हो जाएगा तो हम ब्रह्माश में ज्ञान हो जाएगा उसको यदांत वाक्य के द्वारा ये या कर्म समुचय कहा ये कहा अच्छा ठीक है देखें त्व मैंने अवश्यम भावित क्या ब्रह्म विद्या कहा था ना अवश्य भावीय ब्रह्म विद्या अगर निष्काम कर्म निष्काम उपासना के माध्यम से जिन्होंने अपने अंतर्मो को शुद्ध कर दिया होगा उनको अवश्य ब्रह्म विद्या अवश्य है नातरिक मैंने अवश्य भावित प्रतिबंध का भावे कार्य उत्पत्तिर उपत्र इत्य देते देखो भाई जब तक प्रतिबंध रहे तब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है कोई भी कार्य के लिए प्रतिबंधक आने पर कार्य नहीं होगा मकान बनाकर सारा आपने सामग्री तैयार कर ली फिर भी मकान नहीं बन पा रहा है क्यों नगरपालिका का आपको कागजात नहीं मिला है जब जिस दिन नगरपालिका कागजात में आ जाएगा उसी प्राधिकरण वाले कागज दे, दे देंगे कार्य शुरू हो जाएगा तब तक प्रतिबंधक था। प्रतिबंधक के अभाव होने पर कार्य जरूर होगी प्रतिबंधक अविद्या है उसका अभाव जब होगा तो ज्ञान होगा हो ही होगा प्रतिबंधक ज्ञान में प्रतिबंधक क्या है एक तो आप गलत काम में लगे हुए हैं और दूसरा साध्य साधन की इच्छा में फंसे हुए हैं यही प्रतिबंधक है विषय विषय इच्छा जो है ना यही मुक्ति की बाधि है बात इतनी है अगर विषय की इच्छा धक रही हो मुक्ति संभव नहीं उसको ज्ञान होना संभव नहीं है <क्षण> अच्छा तो प्रतिबंध आब का अभावे कार्य उत्पत्ति और प्रतिबंध के अभाव होने कार्य की उत्पत्ति संभव है निश्चित है थीका। आगे ठीक है एवं मंत्रार्थित इस प्रकार उस मंत्र का अर्थ हो गया छह मंत्रों का अर्थ इस तरह से हो गया इस आवासीय होने पर प्रकृति फलित महा यहां क्या लिया आया तो बताना चाहते अवता करके बोलते हैं पांचवे टिप्पणी एवं मंत्रार्थित सारिणाम मंत्राणाम समुचय रूपया अविद्य प्रम्यया ब्रह्म विद्या कर्म समुचय रूपये अर्थ एक करता है उगते अर्थ ये लेना चाहते हैं छह मंत्र है वहां ईशा वाषो परिषद में इनका समुच्चय रूपया अविद्या अविद्या से लेना है समुच्चय कर्म उपासना के समुच्चय अविद्या मृत्यु मृत्यु होता है वो समुचय को लेना पूर्वकाल में ये होना चाहिए निष्काम कर्म निष्काम उपासना होनी चाहिए ये समुच्चय है अच्छा रूपा अविद्या आगे ब्रह्मविद्या विद्या या मृत अष्ट कहाँ है तो विद्या ब्रह्म विद्या ही लेना विद्या क्रम समुच रूपी अर्थात क्रम समुचय हो जाएगा पूर्व काल में कर्म उपासना है उत्तर काल में ज्ञान तो में क्रम समुचय हो जाएगा ये कहा। अच्छा। अतो करके भाष्य तो में कहा इसलिए अतो अन्यर्थत्वामृतत्व साध ब्रम विद्या निंदात में बहुत इसलिए जो है ना यह अन्य अर्थ के लिए है उसमें समुचय में तात्पर्य नहीं है ब्रम विद्या के साथ ले जाना है संस्कार करने वाले हैं ये संस्कार के लिए है इसके लिए अमृतत्व तो साधारण्ञ अपेक्षा जो अमृत के साधन मुख्य ब्रह्मज्ञान है आत्मज्ञान है उसके अपेक्षा से निंदा ही है ये अपने स्वार्थ वक्त नहीं ये अन्यार्थक है ये वाक्य बोले निंदा के लिए प्रेरित होते हैं ये बस संबुदी अपवाद संबुद्धि की निंदा निंदा के लिए है क्यों अपने में तात्पर्य नहीं उसकी ठीक है देखें अन्यार्व तो मैंने समुच्चय से अशुद्धि हेतु छात्र समुच्चय जो होता है ना अशुद्धि जो था क्षय का कारण है वो मोक्ष देने वाला नहीं है जो या कचरा भरा हुआ है उसको साफ करने का काम करता है बस यही है कर्म और उपासना करने से अंतकर्म जो महिला भरा हुआ है गंदा है वो साफ हो जाना है इसकी दुलाई के लिए है मोक्ष के लिए ये नहीं होता मोक्ष के लिए तो आगे ज्ञान चाहिए यही अन्य माने समुच्चय से अशुति हेतु तो मोक्ष के लिए नहीं है समुचय किसके लिए है ये जो कर्म उपासना का समुच्चय अशुद्धि के नाश का हेतु है कारण है अंतकर्ण की सफाई के लिए अपार तो तो फिर आदि बोलता है महाराज यदि संस्कार करने वाले हैं अंतकर्ण को फिर उसके निंदा क्यों की जाती है समुचय कर्म रूपासना की निंदा क्यों की तेत स्तंभ यदि किम इत अपने वहां नि, नि, निंदा क्यों गई क्यों की गई कहा यद्यपि करके भाषण करें इसको यद्यपि अशुद्धि यद्यपि अशुद्धि का वियोग का कारण है ये कर्म और कर्म और उपासना समुच्चय अशुद्धि का कारण अशुद्धि का अभाव कर देगा अंत को सफाई कर देंगे होने पर भी फिर भी ये अपवादी है निंदाई निंदाई हो जाती क्यों अतन निष्ठवा अपने स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है अतन निष्ठत्वाने मोक्ष अभाव मोक्ष नहीं है मोक्ष देने वाले नहीं है ये परंपरा अलग चीज है साक्षात मोक्ष देने वाले तो नहीं है ना अन निष्ठत्वा निष्ठा नहीं है मोक्ष नहीं दे सकते हैं केवल अंतकरण की सफाई कर सकते हैं असुद्धि का कारण है मोक्ष के कारण नहीं है मोक्ष तो के कारण तो ज्ञान है इत्यादि देखिए तथापि अतनिष्ठत्वाद फिर भी है तो संस्कार के लिए है कर्म और उपासना चाहिए उसके बिना काम नहीं चलेगा कर्म उपासना के बिना आगे ज्ञान होगा ही नहीं चाहिए तथापि फिर भी अतनिष्ठत्व उनकी आवश्यकता है फिर भी संस्कार के लिए है वो होने पर भी मोक्ष न होने से परमार्थ अमृतत्व फलाभाव परमार्थ अमृतत्व फल नहीं दे सकते वो परमार्थ अमृतत्व फल मोक्ष है वो नहीं दे सकते फलाभा अपवाद सिद्धि इसलिए अपवाद ही सिद्ध हो जाएगा माना पारमार्थिक जो अमृतत्व है उसकी अपेक्षा से निंदा आए अपवाद फल दर्शन आदि भागम विभन उपस अपवाद फल दिखाते हुए निंदा रूपी फल निंदा का जो फल है वो दिखाते हुए कारिका का जो आद्य भाग है पूर्वाध है संबूेर अपवादात संभव नहीं अपवादात संभव प्रतिषिध्य आद्य भाग है कारिका का उसका उपसंहार करते हैं कहा उपसंघ तो कर अतएव करके कते है भाष्य में कहा अतए सम्बूतेर अपात् सम्बूधिक अपवाद होने से संभूत आपेक्षित सम्भूति जो है आपेक्षिक अस्तित्व है उसका अमृतत्व जो है आपेक्षिक अच्छा। आगे उत्तरार्ध बतलाना है तारिका का कौन ये जनती कारण प्रतिशत उसका अर्थ बताना है समय हो गया है यह रखने ओम देवा भद्रंकर pour aller gérer la structure dans le cas de la société de la vedette ou mis à jour